लीला प्रसंग, कामार पुकुर में धार्मिक परिवार, श्री जग कर सोचने लगे कि यह क्या है। क्या अद्भुत है, कभी उन्हें वास्तव में इस प्रकार का सौभाग्य प्राप्त होगा जब वे इस प्रकार विचार मग्न थे उसी समय सहसा उनकी दृष्टि समीप करती एक धान के खेत पर पड़ी और वे उसी क्षण समझ गए कि स्वप्न में इसी स्थान को उन्होंने देखा था उस सूखता के साथ वे खड़े हो गए और उस ओर चल पड़े वहाँ पहुँचते ही उन्होंने देखा कि एक सुंदर शालक ग्राम शिला पर एक भुजंग फन फैलाए हुए हैं उस समय उनके मन में शिला को लेने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई अतः शीघ्रता के साथ उसके समीप पहुँच उन्होंने देखा कि सांप वहाँ से अजृश्य हो चुका है और उस बिल के ऊपर शाल राम रखा हुआ है अपना देखा हुआ स्वप्न असत्य नहीं है यह सोचकर श्री छुधीराम जी के हृदय में असीम उत्साह का संचार हुआ तथा वे देवता का आदेश प्राप्त कर चुके हैं इस विश्वास से प्रेरित हो सर्पदंश से न डरकर, जोर से जय रघुवीर कहते हुए उन्होंने उस शिला को उठा लिया तदनंतर शास्त्रज्ञ छुधीराम जी शिला के लक्षणों को देख समझ गए कि वास्तव में यह रघुवीर शिला ही है इस प्रकार अद्भुत रूप से प्राप्त करने से पूर्व श्री क्षुधिराम जी अपने अभीष्ट देव श्री रामचंद्र जी की पूजा के अतिरिक्त घट स्थापन कर श्री शीतला देवी की भी प्रतिदिन पूजा किया करते थे क्रमशः उनके दुर्दिन समाप्त होने लगे श्री श्रुधीराम जी भी सब प्रकार के दुख कष्टों में उदासीन रहकर केवल धर्म को ही दृढ़तापूर्वक अवलंबन कर आनंद से दिन बिताने लगे जब कभी घर से घर में अन्नभाव अन्नाभाव होता था तथा उनकी पतिपरायण धर्मपत्नी चंद्रा देवी व्याकुल होकर अपने पतिदेव से उसके बारे में निवेदन करती तब उनकी बातों को सुनकर किंचित मात्र भी विचलित हुए बिना श्री क्षुधिर राम जी उनको उत्साहित करते हुए कहते थे इसमें घबराने की क्या बात है यदि श्री रघुवीर को ही आज उपवास करना है तो हम लोग भी उनके साथ उपवास करेंगे सरल हृदया चंद्रा देवी यह सुनकर अपने पतिदेव की तरह श्री रघुवीर के ऊपर पूर्ण निर्भर हो घर के काम करने लग जाती भोजन की व्यवस्था भी उस दिन किसी न किसी प्रकार से हो ही जाती थी इस प्रकार अत्यंत अन्नाभाव के कारण श्री श्रुधिर राम जी को दीर्घकाल तक कष्ट नहीं उठाना पड़ा उनके मित्र श्री सुखलाल गोस्वामी ने लक्ष्मीजला नामक स्थान में डेढ़ बीघा जमीन जिसमें धान की खेती होती थी उन्हें प्रदान की श्री रघुवीर की कृपा से उसमें तब इतना धान होने लगा कि उससे उनके छोटे से संसार का साल भर तक का पूर्ण निर्वाह होने के बाद भी कुछ न कुछ बच जाता था जिससे अतिथि अभ्यागतों की सेवा भी चल जाती थी मजदूरी देकर किसानों से श्री क्षुधीराम जी उसमें खेती कराते थे खेत जुज जाने के बाद बोने का समय उपस्थित होने पर श्री रघुवीर का नामोच्चारण कर दे दो चार गुच्छे धान के पौधे स्वयं अपने हाथों से बोते थे तदनंतर किसानों द्वारा बाकी कार्य संपन्न कराते थे इस प्रकार क्रमशः दो तीन वर्ष बीत गए श्री रघुबीर पर निर्भर रहकर प्रायः आकाशवृत्ति का अवलंबन करते हुए ही श्री क्षुधीराम जी के संसार में किसी प्रकार का अन्न वस्त्र का अभाव नहीं हुआ किंतु इन दो तीन वर्ष की कठोर शिक्षा प्रभाव से उनके हृदय में जो शांति संतोष तथा ईश्वर निर्भरता के भाव निरंतर प्रवाहित होने लगे बहुत कम लोगों को उसे प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है सदा अंतर्मुख रहना उनका स्वभाव बन गया तथा उसके प्रभाव से उनके जीवन में समय समय पर नाना प्रकार के दिव्य दर्शन होने लगे प्रतिदिन प्रातः तथा सायंकाल संध्या करते समय जब वे श्री गायत्री देवी का ध्यान करते करते तन्मय हो जाते थे तब उनका वक्षस्थल आरक्त हो जाता था एवं उनके मुद्रित नयनों से अविरल प्रेमाश्रु धारा बहने लग जाती थी प्रातःकाल जब वे फूल की डालियां लेकर पुष्प चयन करने जाते तब उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि उनकी आराध्या श्री शीतला देवी मानो आठ वर्ष की कन्या का रूप धारण कर उनके साथ हस्ती हुई जा रही है और पुष्पित वृक्षों की शाखाओं को नीचे की ओर झुकाकर उन्हें फूल तोड़ने में सहायता कर रही है इन दिव्य दर्शनों से उस समय उनका हृदय सर्वदा उल्लसित रहता था एवं उनके हृदय का दृढ़ विश्वास तथा भक्ति भक्तिभाव मुखमंडल पर प्रकाशित होकर उन्हें एक अपूर्व दिव्य आवेश में निरंतर निमज्जित कर रखता था उनका सौम्य तथा शांत मुखमंडल देखकर ग्रामवासी इसका हृदय से अनुभव करके उनके प्रति क्रमशः ऋषि की तरह श्रद्धा भक्ति प्रदर्शन करने लगे उनको आते हुए देखकर व्यर्थ ही वार्तालाप को छोड़ सम्मान के साथ वे खड़े हो उनसे संभाषण किया करते थे जिस समय श्री श्रीराम जी किसी तालाब में नहाने के लिए प्रविष्ट होते उस समय संकोचवश उनमें से उसमें न उतरकर वे लोग श्रद्धा के साथ प्रतीक्षा करते थे उनके आशीर्वाद को अमोघ मानकर अनुकूल तथा प्रतिकूल दोनों अवस्थाओं में ही उसे प्राप्त करने के निमित्त वे उनके समीप उपस्थित होते थे